देवी भागवत पांचवा कहते हैं बिड़ाल असीम बलशाली वीर था महिषासुर की बात सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और इंद्र के साथ युद्ध करने चल दिया उसे आते हुए देखकर इंद्र ने विस्तधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से बिड़ाल पर प्रहार करना आरंभ किया बिड़ाल ने तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले साथ ही पचास बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई जिस प्रकार बिडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए थे वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट गिराए इसके बाद इंद्र ने अपने तीखे बाणों से क्रोध पूर्वक बिडाल को मारना आरंभ कर दिया। उस दानों ने इस बार भी अपने धनुष से छूटे बाणों से देवराज के बाणों को काट दिया तब इंद्र ने बिडाल के हाथी की सून पर गधा से प्रहार किया गधा लगते ही सूर धड़ अलग हो गया फिर तो वह हाथी बार बार चिग्घाड़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को कुचलने लगा अब सैनिक भय से घबरा उठे हाथी युद्धभूमि से भाग आया यह देखकर बिडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठा और सम्रांगण में देवताओं के सामने डट गया इंद्र ने देखा बिडाल रथ पर सवार होकर फिर आधमका है तब वे विशैले अपने तीखे तीर उस पर छोड़ने लगे महाबली बिडाल ने भी लगातार बाण वर्षा आरंभ कर दी जो इंद्र और बिड़ाल दोनों का महान भयंकर युद्ध होने लगा वे दोनों अपने अपने पक्ष की विजय चाहते थे उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो होगी थी उन्होंने बिड़ाल को विशेष बलवान देकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानों के साथ लड़ने लगे जयंत ने अपने चमकीले पांच बाढ़ धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उससे मतवाले बिड़ाल की छाती में गहरी चोट पहुँचाई बाणों के लगते ही बिडाल गिरने लगा इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया बिडाल के मूर्चित होकर सम्रांगण से चले जाने पर देव सेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई विजय के धौसे बजने लगे, देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध पुनः उभर पाया उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नामक दानों को उसने भेजा आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रांगण में आया और इस प्रकार बाढ़ बरसाने लगा मानो मेघ समुद्र में जल उलेर रहा हो उस समय वरुण पास लेकर तथा जमराज दंड हाथ में लिए हुए भयसे पर सवार हो दानवी सेना पर टूट पड़े फिर तो देवता और दानव दोनों में रोमांचकारी युद्ध छिल गया जमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाबू ताम्र घायल हो गया फिर भी युद्ध भूमि से उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे तमरांगण में डटे रहकर ही उसने वेगपूर्वक धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्रादि देवताओं को मारना आरंभ कर दिया देवताओं को भी असीम क्रोध आया था वे अपने दिव्य बाणों से दानुओं को मारने और ठहरों ठहरों कहकर गरजने लगे उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्धभूमि में ही मूर्खित हो गया दोनों सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे भय से उन सब का हृदय थर्रा उठा था